हो गया था तो जिस प्रकार में औलात मेंकरा मिथ्या है इसी प्रकार विज्ञान जी तथ्य वस्तु आभात में स्पन्दमान होने पर है बिजु बकरा आभास लिखता है विज्ञान में इस प्रकार स्पंदमान होने पर आवास से दिखते हैं और मिथ्या है दोनों में आभास से समान है इसके आभासमान तुल्य उत्तर श्लोक न साधती अलात में आभास विज्ञान में आभासपन्दमान ये आभासत्व तो कैसे तुल्य है साधन उत्तर जेल से साधे कथम तुल्यु अन्यतो अन्यतो न विज्ञानं विज्ञ स्पंदमा अव्ञ स्पंद नोस्पा विज्ञानं विशंति स्पंदमा वै ना अन्यत्र विज्ञान में स्पंदमान होने पर दिखता है न अन्य <coughs> तो अन्य से आकर के यहाँ हुआ ऐसा नहीं न तो अन्यत्र अभाव होने पर यहाँ से आवास जन्मादिश निकल जाते अन्यत्री नहीं न विज्ञान विशन और से विज्ञान तो में दिखता है वो विज्ञान में प्रविष्ट हो जाते हैं वो भी नहीं इस प्रकार अलास में इस प्रकार विज्ञान टीका नीत तस्वीर विज्ञान यहां चलनती तत्व अस्माचिदागत जन्म तवती विज्ञान में यथा कथित चलनवती विज्ञान तो, तो चलन वस्तुतः चलनरसित है तो यथा कथनचित औपाधिक चलन उसमें विवृत है अन्यथाभाव ऐसे दिखता है तो यथा कथनचित उपाधि के कारण चलन दिखता है उसी चलन प्रति विज्ञान में तथो अन्यस्मा तस्माचित आगत्य अन्य के आह करके उसमें जन्माद्या होते हैं विज्ञान में ऐसे नहीं हो सकते तथा प्रथाभा ऐसे दिखता नहीं अनुपलब्धि विरोध बात अचले अचले न तो तस्मा विज्ञा अचलतया अवस्थिता अन्यत्र आभास भविहते उसी विज्ञान से अचल है अचलतया अवस्थिता अचल अन्यत्र नवस्थित है अन्य आभास भविहंते आभाष निकल जाएंगे अन्यत्र रहेंगे ऐसा नहीं प्रतीत अभाव से तुल्यता प्रतीत दोनों बराबर अप्रती अनुपलब्धि प्रमाण ना तदेव विज्ञान प्रवशन उसी विज्ञान प्रविष्ट हो जाते हैं वो भी नहीं तेवल तदुपादन तो अगम केवल विज्ञान आभास का उपादान उपादन केवल विज्ञान है भेदहित वो आभास का उपादान नहीं उपादान में ही लय होता है उपादान नहीं तो उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे लीन हो जाएंगे ये भी नहीं ना तो तो में प्रविष्टन समर्था तब तो निर्गम तो वापस जो आभा जन्मादि आभा विज्ञान में दिखता है वो विज्ञान में प्रविष्ट होने के समर्था हो नहीं वहाँ से निकल जाएंगे अन्यत्र वो भी नहीं कारण क्या है तेसाम अवस्थु तो वो वास्तव नहीं वस्तु नहीं वस्तु द्रव्य होने पर भी उसमें गमन क्रिया ये वास्तव वास्तवनी अवास्तव कथम तरी विज्ञान प्रथाई मृत्यु तो उनकी प्रथा विज्ञानी मन कि है तो मिथ्या ही दिखती फलातेन सर विज्ञान विज्ञानस्य अलात में जिस प्रकार ऋजुवक्रादि आभास दिखते हैं होने पर वस्तुतः नहीं है इसी प्रकार विज्ञान में जन्म आदि आभास वस्तु तो नहीं होकर दिखते हैं तो विज्ञान अलात समान हो अलात में तो चलन होता है तो विज्ञान में भी चलन होगा इसलिए कहते सदा अचलत्म तो विज्ञान की विशेष विज्ञान में विशेष है सदा अचलत्म वस्तु उसमें विज्ञान में स्पंदन भी नहीं है स्पंदन में तो विवर्त है वास्तव नहीं अलाप में तो चलन होता है, चलन होने पर आभाष दिखते हैं, किंतु विज्ञान में चलन में सदा अचल है यही विशेष है जातियादि आभास का विज्ञान अचल है कि इतिहास यदि विज्ञान में जन्म जन्मादिभास नहीं है तो दिखता है जात्यादि आभास विज्ञान अचल चीन क्या किसके कारण कार्य इतः कार्यकारणता जन्यजनक अनुपतिर अभावरूप अचिन्त अस्ते य सदैव कार्यकारणता उसमें है ही नहीं कार्यकारणता नहीं होने से कार्यकारणता निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि वास्तव नहीं जो वास्तव्य है वो कार्य उसका कोई कारण बंध्यापत्र का कोई कारण ऐसा नहीं होता कार्य कार्यकारणताया अभाव जन्य जनकत्व अनुपपति अभाव हाँ। से जन्य जनक जन्य। होगा विज्ञान ऐसा नहीं होगा जन्यजनक क्योंकि कार्यकारणता का, का निरूपण नहीं हो पाता है वो तो नहीं होगा जन्यजनक जन्य निश्चय नहीं होगा अभाव रूपत्व है तो वास्तव नहीं अभाव रूपत्व अब अभाव रूपत्व अब असद रूप है वास्तव रूप नहीं अचिंत्याथा सदैव वो अचिंत्य है अनिर्वचनीय राज्य में सर्व दिखता है जो तो जब विचार करते हैं तो पर राज्य से उत्पन्न हुआ ये नहीं वास्तव नहीं उसमें कार्य कांता कार्य कांभाव नहीं जन जन का नहीं दिखता है सद ही, असत नहीं उभय नहीं तो अचिंत्य अनिर्वचनीय सदैव दिखते समय भी वास्तव नहीं जन्म आसायादक्य दूर्वचत्थ स निरूपण नहीं सत्या सदूपे असदूपे उपद्रे निरूप निपण्यता इसलिए निश्चय होता नाया मिथ्या। माया माया है नया माया ये निर्वचने सन तो मिथ्य साधश्लोक तात्पर्य ये जो कार्य कार्यकरण था भाव वास्त तो माया ये श्लोक का व्याख्यान है कार्यकरण श्लोक है टीकान जो कार्य के भावयोगतः भावयोगतः कार्यकारणता प्रतीक श्लोक का नगत्तास्ते कार्यकारणता द्रव्य भाव ग्रव्यकार सदैव विज्ञान न निर्गता जन्नादि आभा से विज्ञान में लिखते है तो विज्ञान से निकलेगी अन्य तरह वो नहीं द्रव्य तो अभाव द्रव्य नहीं वास्तव नहीं यहाँ तक डेढ़ श्लोक में कहा गया तुल्यत्व तो कैसे ऐसा होने पर परिभाष्य टीका में कथम तरह विज्ञान प्रथाते साम यदि विज्ञान में आभास वास्तव तो में नहीं बाहर से आए नहीं जाते नहीं तो दिखते कैसे तो निश्चय वही क्या कार्य कारणता अभा यह तो अचिंत्या कार्य कारणता नहीं इसमें मिथ्या है क्योंकि हमेशा अचिंत्य है अनिवचनीय है आभाषा में विज्ञान से कार्यकालता दुर्भचत् आभाषा सर्वद निशक नयामयया सत मिथ्य श्लोक की व्याख्या हुई ठीक है न कार्य कांगता निरूपण नहीं हो सकता है निरूपयुशक होने से न्यायामय है मिथ्य ही साध श्लोक तात्पर्य अभी भाष्य में श्लोक विज्ञान स्पंदमान भी, भी वहाँ से लेकर है न निर्गत विज्ञान आद्य तो अभाव योगत है ये साध श्लोक है डेढ़ श्लोक है। उसका तात्पर्य भाषण अलाते न समन सर्व विज्ञान समान है अलात के साथ विज्ञान से टीका तभी विज्ञान से प्रसृज्यत इतिहास क्या है अलात में तो ते सक्रिय है कर्म है स्पंद में है यदि समान होगा तो विज्ञान में भी सक्रिय की आपत्ति ऐसा संदा अचलत्म तो विज्ञान से विशेष है ये विशेष विज्ञान में सदा अचलत्व ठीक है यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम तभी तक जात्यादि अभाषा हेत्वाभाव न सुख्य अंतिमा करते यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम हमेशा अचल है तभी उसमें जन्मादि अभाषा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका कारण में जन्म आदि कैसे दिखेगा जन्म आदि अभास होगा क्योंकि तो ये अभाव नु इतिहासें अंतिमा परिहर अंतिमार्धन कार्यकारणता यथोचिता तदीवती उसके द्वारा परिहार करते हैं जातीदी अभाषा विज्ञानी अचले किंगस जादा तज्ञान के कार्यकारणता नहीं जन्म जनक जन्न तो नहीं हो सकता है अभावे वाक्स्वरूप नहीं असदूपे इसलिए ते सदा यथा यद अचिन्त अचिन्त अचिन्त मिथ्या टीका यहाँ सदैव अचिंत्या अत मिथ्या एवं किशेषा सदा साथ। अचित्या कहानी का अभी प्रया इसलिए मिथ्या संख्यकतात्पर्य महा अभी फिर श्लोकों का तात्पर्य संख्य उत्तरार्धक भगवान वाष्य का यथा असस्व ऋजुआदभासु ऋजुआदुर्दुष्ट आलामारे तथा तो असत्स एवं जाति आदि से विज्ञान मात्र जातियादिश में असत्स ऋजुआ ऋजुआ अलात में है ही नहीं एक बिंदु है उसमें गोलाकार रिजु सरल है वक्र ऋजु वक्र आभास दिखता है लकड़ी जला करके अपने ऐसे घुमाने पर गोल दिखता है खिलाने पर रिजु कभी सिद्धा कभी वक्र ऐसे रेखा रूप दिखता है और वो रिज्जुवादी उसमें है तो वो दिखता है ये लंबा नहीं एक बिंदु है गोल भी नहीं किन्तु कभी घुमाएंगे तो गोल दिखता है ये ऋज्जुवादि आभास अलात में नहीं है नही होने पर भी ऋज्ज बुद्धि दिखती है इस प्रकार कभी सर्व सिद्धा कभी वक्र कभी गोलाकार विभिन्न प्रकार ऋज्जुवादि बुद्धि होती है जैसे दिखती है अलात सब अलात में से ही पर दिखता है इसी प्रकार अस्त्य व जाति आदि विज्ञान मात्र ज्ञान में जन्म आदि कुछ ही नहीं।, नहीं होने पर भी जाती वृद्धि होती है ही। ये समुदाय अर्थ है अब कहा था कार्य कारणता नहीं है आभाष के साथ विज्ञान का इसी प्रकार औलाद के साथ आभाष का कार्य कारण तो नहीं है कार्यकारण यदुतम कार्यकारणता अभा कार्यकारणता नहीं है ये कहा गया तद तो इधानी उपक्रमते अभी अभी कार्यकारिणता क्यों नहीं उसको प्रतिपादन उपपादन करने के लिए आरंभ करते हैं द्रव्य द्रव्य हेतु सियादनद्रव्य द्रव्यम भाव वर्मा एक द्रव्य द्रव्य का हेतु होता है कपाल द्रव्य घट द्रव्य का हेतु और अन्य अन्य से अन्य द्रव्य अन्य का हेतु है केवल द्रव्य होने मात्र नहीं अन्य तो भी चाहिए घट घट का हेतु नहीं पट पट का हेतु नहीं कपाल घटेगा तंतु पटगा ऐसे व्यवहार में मानते द्रव्य हो अन्य हो तो अन्य द्रव्य का हेतु होगा धर्मानंद आत्मा में द्रव्यव नहीं अन्य भी नहीं द्रव्यम अन्य भाव व अन्य भाव अन्यम धर्मानंद नोप पद्यति आत्मा में जीवात्मा में उपाधि को लेकर के उपाधि को भेद लेकर के बहुत सेने कहा धर्मानंद द्रव्यव नहीं अन्य भाव भी नहीं अन्यत्व भी नहीं इसलिए आत्मा की उत्पत्ति होती है विज्ञान आत्मा में उत्पत्ति नाश ये सब कुछ है अवयद्रव्यम अवयवी द्रव्य उपादान ये होता है न्याय में विचार करके देखते हैं पट का उपादान तं तंत है अवयद्रव्य अवयवी अवयवा अच्छे सन्ती अवयवी पट अवयवी द्रव्य पट का उपादान है अवयव द्रव्य अवयव तंत इसी प्रकार घट है अवयवी उसका अवयव कपाल अवयद्रव्य कपाल अवैवी द्रव्य से घटसु उपादान समवायिक कारण उत्पादन कारण अवय गुणास् अवी गुणेश समान जातीय असमवाय में दृष्टा जिस प्रकार किसी भी द्रव्य का समवाय कारण अपना अवयव होता है और अवयव में जो गुण रहते तंतु का रूप पट रूप का आरंभक पट रूप का असमवाय कारण होते तंतु रूप अवयव गुणा तंतु के जो गुण है वो अवैवी अवयवी पट पट्टुणेश सामान जातीय शु समान जातीय गुण का अवयव गुण असमवािक कारण पट्ट के रूप का असमवाहीिक कारण तंतु रूप गंध का असमवाय कारण तंतुगंध इसे सामान जातीय नहीं कि पट्ट रस का असमवाय कारण तंतुगंध हो जाएगा ऐसा नहीं रस का असम कारण रस गंध का असम कारण गंध इसी प्रकार अवयव गुण अवयवी गुण सामान जातीय गुण का असमवाई नसमवाय कारण न सेवम आत्मन द्रव्यम येन न सभावित आत्मा द्रव्य हो तो स्वाभाविक कारण हो अगर न तदूपाण क्वचित असमभावित और रूप कहीं असामि है ये नहीं क्यों नहीं गुणगुणी भाव से अन्य तस्वीर दुर्वचनवाद वो गुणगुणी भाव नहीं है और अन्य भी नहीं अन्यत्व तो उपाधियों को लेकर वास्तव अन्यत्व नहीं <kuh> आत्मा में कोई भी धर्म वास्तव नहीं अच्छा चु तस्वता श्लोकाक्षरा योजना श्लोक के शब्दों की व्याख्या है। करते हैं। का एकम आत्मतत्त्वमिति स्थित एक ही आत्मतत्त्व अजन्मात्मत एक ही और बाकी तत्र स्विथ्या त्र यही कार्यकार कल्प्य वही कार्यकार कल्पना करते हैं तमाम द्रव्य द्रव्य अन्य अन्य हेतु कारण च न तु तो तत्व कार्य का नाव मानने वाले भी अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य का कारण होता है सामिक और अन्य अन्य कहत होता है ये मानते हैं न एक अवैसे तो के लोग टीका में अवय अवय विभाग विरहित अजत्व अजम एक आत्मतत्व अजन्मात्म तत्व अज क्या है अजन्मा कहने से क्या होगा जन्मने नहीं होता है जिसका जन्म उत्पत्ति जिसकी होती है द्रव्य का वह सवयव होता है उसका कोई अवयव होता है जिस द्रव्य की उत्पत्ति होती दी, है पट भट आदि वो सावयव होते हैं जिसकी उत्पत्ति नहीं नित्य है वह निरवय है न के लोग को वैसे जी के लोग परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को नित्य मानते नित्य होने से हो निरवय है आकाश आदि को नित्य कहते हैं मानते तो अवेव अवेवी विभाग रहेगा तब अजन ही हो सकता सावय की उत्पत्ति होती जितने सावैव सब कार्य अजय कहने से अजन न करने से अवेव अवेवी विभाग नहीं तो अजतम कार्य को कर दिया अवेवा अवेवी विभाग वही रही अवेवा अवेवी विभाग नहीं है ही अजय अजम एकम आत्म एकम एक का क्या अर्थ है गुण गुणी भाव शून्य एक चात्रित कुछ नहीं घट है घट में रूप रस प्रसादी गुण दुन है गुण गुणी भाव है तो एक ही, ही है एकम एव अद्वित ईसा नहीं बनेगा एक ही मतलब उस कुछ भी नहीं गुण गुणी भाव कुछ नहीं आत्मतत्व एक ही स्थित में तत्र कार्य का नाव कल्पेते तहत तत्व आत्मतत्व परामर्श्य थे आत्मतत्व में अजन्न एक यादितीय आत्मतत्व में कार्य का नाव से कल्पना करते त्र क्यण भाव दूषय आत्मा कार्य दूषण करके द्रव्य द्रव्येत नद्रव्यूपा तंत्र पटसौकला कारण दुष्टम से द्रव्य द्रव्यु रूप तो, तो द्रव्य नहीं उसका तो उपादन कारण होता है द्रव्य अद्रव्य से रूपाधे अद्रव्य रूप भी तंतु आदि द्वारा पट शौक् तंतु के रूप भी पट रूप का आरंभ होता है असम कारण कहते तो पट शौक्व्य से रूपाधे तंतु के जो रूप है तंतु आदि द्वारा पट सौक का कारण होता है तो द्रव्य अनुहे कारण हो गया इसलिए स्वतंत्र <polarization> नव्यम कस स्वतंत्र दृष्ट लोके द्रव्य भिन्न कोई किसका कारण स्वतंत्र नहीं होता है तंतु रूप पट रूप का कारण हुआ तंतु के द्वारा साक्षात स्वतंत्र नहीं होता तंतु के रूप तंतु के द्वारा पट रूप का आरम्भ होता है स्वतंत्र नहीं द्रव्य द्रव्य भिन्न कोई भी किसी का कारण स्वतंत्र नहीं होता है इसलिए स्वतंत्र पद है अस्त तरी द्रव्य अन्य आत्म कार्य कारण शंका है तो द्रव्य हो आत्मा और अन्य हो उसका अन्य का कारण हो जाएगा आत्मा कार्य कारण नेत्या न द्रव्यम धर्म धर्म का आत्मा आत्मा में द्रव्य नहीं है कि चेता केवल निर्गुण निर्गुण से गुण तो नहीं तो द्रव्य तो सिद्ध नहीं होगा आत्म न उपपद्य है, में धर्म से अपना, शन्य कुतचित किसान अन्या नहीं अन्या कारण कार्य प्रतिपद्यता अन्य कारण उसका कारण हो अथवा अन्य उसका कार्य होगा इस नहीं तुणवत्ते द्रव्यम आत्मा में द्रव्यत्व गुणवत्वा ऐसा नहीं निर्गुण निर्गुण एक तो गुणवत्व द्रव्य का लक्षण करते तो है समवायिक कारणत्व द्रव्य का लक्षण करते है नात्व तथा तो द्रव्यत्म अनोन्यास है तो प्रसंगात पहले समवायित्व निश्चय होगा तो द्रव्यत्व होगा और सामवायित्व का निश्चय कैसे होगा सामवायिक कारणत्म द्रव्य सेवे विज्ञा कार्यवल कारिका में कारिका में द्रव्य से सामिकण द्रव्य तो निश्चय होगा तो, तो निश्चय होगा और सामिक कारण द्रव्य तो कहेंगे तो अन्यस न कुतचि आत्मा में तत्वादी में तो अन्य व्यावहारिक है आत्मा में वस्तु नहीं सर्व सन्मात्र एक प्रतिभा अस्थिर से सदूपेण प्रतीत होता है घटो अस्थोस्था लेखनी अस्था पृथ्वी अस्थम अस्थम अस्थित अस्थ्य तक प्रतिदा भेदने अत न त्य प्रतिपत्ति शक्यम की फलत न कि कारण है न किस का कार्य कारण कार्य प्रतिपत्म ज्ञात निश्चय न शक्य निश्चय ये निष्पन्न अतो द्रव्यवाद अन्यवाच न कसीचित कार्य कारणं बा आत्मा इतना द्रव्य द्रव्य नहीं होने से अन्य नहीं अन्य अभिन्न है आत्म सर्वं सर्व सर्वम कलिद्रह्म आत्मा से अतिरित तो कुछ है ही नहीं मेरा नाना किंचन कुछ है ही नहीं इसे अन्य कुछ है ही नहीं जो कुछ दिखता है अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से नहीं अधिष्ठान आत्मा से कोई अन्य है अन्यवाचे अभिन्न होने से चिकित्सित शभूतचा कर्मतया स्वीध जनयती व्यवहारों बनाता है घट्ट तो बनाने के पहले चिकित्सित है कर्तुमिष्ट चिकित्सित है कुंभ कुंभ का ज्ञान पहले कुंभ बनाता है तो उसके पहले बुद्धि से बुद्धि में निश्चय करता है इतने बड़ा इस कुंभ बनाएगा चिकित्सित जो कुंभ कुंभ का पहले संवेदन ज्ञान बुद्धि में उसके अनंतर ज्ञान के बाद कुंभ संभव कुंभ उत्पन्न होता है बनाता है घट सम जो उत्पन्न हुआ घट अश्व विषय हो घट का ज्ञान होता है ज्ञान का विषय घट होता है घट उत्पन्न तो होने के बाद अशुभ कुंभ कर्म तया स्विदम जन ज्ञान का कर्म घटम जाना तो कर्म कर्म हो करके विषय हो करके के विषय का ज्ञान का उत्पादन करता है घट इस व्यवहार जो होता है ये व्यवहारों पे नोप पद्धति का ये व्यवहार भी वास्तव में नहीं विद्व दृष्टि अनुरोध अनुरोध है न अनन्न आदित्य विद्वान ज्ञानी की दृष्टि के अनुसार ऐसे अन्य ही नहीं कोई कितने भिन्न ही नहीं तो कार्य का अनुभाव निश्चय नहीं होगा तो भट्ट उत्पन्न हुआ फिर कार्य है तो भट्ट का ज्ञान ये सब नहीं हो सकता है धर्मजम् धर्मजम् जाधर्माश्चि बिनाधर्मज्त विध हेतुफला जाति प्रवशति मनीषिण हेतुफला जाति प्रशनीषि न चिजाधर्माशन धर्मजेतुला जाति प्रवनीषिण एवं चित्त धर्म कोई धर्म कार्य चित्त से उत्पन्न होते बाह्य पदार्थ एक नहीं मापी चित्तम धर्म जम चित्त भी धर्म से ज्ञान भी विज्ञान भी धर्म बाह्य पदार्थ से उत्पन्न होते घटपटादि से वो भी नहीं विज्ञान से उत्पन्न घटपटादि मानते हैं विज्ञान के आकार घटपटादि ज्ञान से उत्पन्न होते तो तो धर्म वो नहीं बाह्य पदार्थ से उत्पन्न होते विज्ञान वो भी नहीं वास्तवत्पत्ति अन्य ही अभिन्न तस्वीर कार्य काण भाव नहीं एवं हेतुफला जाति मनुष्य प्रवेश इस प्रकार बुद्धिमान विद्वान लोगों हेतुफल अजाति प्रवती हेतुफल कार्यकार नहीं तो अजन्म है धर्माधर्म भी फल कार्यक्रम संगा तस्में तो जन्म नहीं प्रवेश प्रवेश निश्चय करते बुद्धिमान उसे प्रविष्ट करते हैं तो उसको निश्चय करते हैं कि अजा अगम्य है यमादेय शरीरादेश कार्य कारण भाव विद्युत दृष्टिया पुरस्कार निरस्त सौप्य अन्य भाव सिद्ध थी क्या है धर्म शरीर आदेश कार्यकर्ण भाव विद्युत दृष्टिया पुरस्कार निरस्त पहले निराश हो गया धर्म हेतु फल है कार्यक्रम संघात शरीर शरीर कार्य है शरीर धर्मादि कारण और सर्दादि कार्य काण भाव पहले न्यास किया गया तो सोप्य अन्यभाव अन्यभावे पर पाठक हैं की पाठं पर क्योंकि टिप्पणी में आठ नंबर में के अन्यवाभाव केवल अन्यवाद गया सोपि अन्यवाद अभिन्न होने से सिद्धति अभिन्न होने से कार्य काण भाव का अभाव न्यास किया गया और सिद्ध्यतिहा एवं हेतुफला तो जाति मनुष्य प्रवेश निश्चय तूर्वाधम ये श्लोक के पूर्वाधिक अर्थ करते भगवान महशे एवं यथोक् आत्मज्ञानस्वी आत्मज्ञानी आत्म विज्ञानी यथे यथक् हेतुभ्य हेतु कौन है आत्मस्वरूप से निर्विकार इत्यादि यथोता हेतु आत्मस्वरूप निर्विकार द्रव्य नहीं और अप्रसिद्धत्व कार्य का कारणत्वा तो भी तो न होना चाहिए परद नहीं।, पर नहीं।, नहीं, नहीं हो पूर्वापर भाव निश्चित नहीं हो निश्चित कार्य का नहीं होगा इसलिए अप्रसिद्धता किसमें कार्यकारण बाह्य प्रसिद्ध नहीं कहीं भी कार्यकारण प्रसिद्ध नहीं होता ये सब हेतु है इन हेतु से आत्मविज्ञान शब्दों में भी चित्त मिलते न चित बाह्य धर्मा बाह्य धर्म चित्त जन नहीं बाह्य कोण की बाह्य धर्म बाह्य धर्म घटा दे अनात्मन जो घटनात्मा से भिन्न है उसको बाह्य शब्द से कहते अनादि अनात्मा जितने है अनादि नहीं अनात्मा जितने घटा दी है चित्त से उत्पन्न होते का नहीं है बाह्य धर्म जम चित बाह्य घटपट से ज्ञान होता है वो भी नहीं है विज्ञान स्वरूप आभास न जितने सब कार्य लिखते है विज्ञान स्वरूप आभासी है उसे अतिरिक्त कुछ तो ही नहीं नीवा न चित्त शिता परस्माद आत्मजन्म उत्पन्न पहले धर्म शब्द कहा न धर्मा द्रव्यम अन् उपपद्य धर्मशब्द से जीव का विज्ञान आत्मा चित्त आत्म जन्म विज्ञान से जीव की उत्पत्ति होगी नहीं क्युत्ति तेजा प्रतिबिंबक बिंबूत जीव प्रतिबिंब तुम बिंबूत बिंब ही उपाधि तो के माध्यम से दिखता है तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं बिंब ही है अतिरिक्त नहीं इस है इस अभिप्राय से कहते हैं उत्तराधु योजना का उत्तरा यो एवं हेतुफला जाति मत कविशंति मनीष न एवं न हेतु फलम जायते हेतु से धर्मा धर्म से देहादिसात उत्पन्न होता है ये नहीं है ना फलादेतु देहादिघात कार्यक्रम संघात से धर्माधर होता है मात्र ये नहीं हेतु हेतुफल अजा हेतुफला जाति हेतुफलोजा अजातिम अजन हेतु क्या हेतु हेतुफला जाति प्रवेश प्रवेश अभ्यवश्य निश्चय करते हैं कार्य का अनुभाव ही नहीं आत्मी हेतु फलव अभाव प्रतिपद्यंत ब्रह्मविदय यह अर्थ होगा आत्मा में हेतुत्व नहीं फलत्व नहीं हेतु फलव अभाव कार्यत्व कारणत्व नहीं हेतुत्व फलत्व नहीं है भाव प्रसाद विशेष करके हेतु का फलकार से फलत्व नहीं हेतुत्व और फलत्व नहीं कार्य का अनुभाव नहीं ऐसे ब्रह्मविद्या प्रतिपद्यंत करते न फलाद हेतुर् न भी फलम हेतु इति तत्व दृष्टि उपदिष्ट तत्त्व दृष्टि से उपदेश किया गया वास्तव पार्सिक दृष्टि से फल कार्यक्रम संघात से धर्माधर्म उत्पन्न होता है ये वास्तव नहीं है न फलम हेतु धर्माधर्म से कार्यक्रम संघात देह उत्पन्न होता है ये भी वास्तव नहीं है ऐसे व्यवहार होता है प्रचित होती पार्सिक नहीं आत्मसर्वचाकृत कहीं भी कार्य का अनुभव नहीं है, ये तत्व दृष्टिया उपदेश किया गया इधानी मुमुक्षुना तदिनिवेश तदिनिवेश भाव तद अनुभव दर्शय जो मुमुक्षु है तदिनिवेश व्यावृत्त ऐसे अभिनिवेश आग्रह रहता है दिखता है कपाल से घट बनता है पिता से बुत्रोत्पन्न होता है बीज जैसे अंकुर वृक्ष होता है तो से फल उत्पन्न होते कार्य काण भाव दिखता है और ये तर्क के द्वारा जैसे कहेंगे कार्य काण भाव कहें नहीं सत तो नहीं असत तो नहीं सत तो तो तो तो नहीं परत तो नहीं ऐसा करने पर भी जो अभिनव से आग्रह रहता है कार्य काण भाव धर्माधर्म से बनता है शरीर से पुण्य पाप धर्म अधर्म होता है हेतु फल भाव है यह सब व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं एक अद्वित आत्मा सदैव समयग्रासित एकम एवं द्वितीय अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं वेदम ही वेदम सर्वं ब्रह्म इत्यादि बहुत श्रुति थे अद्वितीय आत्म से अतिरिक्त नहीं नहीं होने पर भी जो दिखता है तो मिथ्या है नेह नाना थी किंचन श्रुति कहती यह ब्राह्मण नाना नहीं है नाना नहीं होने पर दिखता है तो मिथ्या है यह सब होने पर भी मिथ्यात्व का अभिनिवेश रहता है मिथ्यात्व का नहीं मिथ्या वस्तु में सत्यत्व का अभिनिवेशन वस्तु की उत्पत्ति होती है आकाश आदि सत्य है प्रपंच दिखता है तो उसमें मिथ्या नहीं सत्य है ऐसे अभिनिवित रहता है कार्यकारण भाव का आग्रह रहता है इसकी व्यावहारिक अर्थों में उसकी निवृत्ति करनी चाहिए विचार बार बार करके कार्यकारण भाव हो नहीं सकता है वास्तव नहीं है दिखने पर भी दिखता है इसलिए सत्य होगा ऐसे नहीं तर्क नहीं है स्वप्न में सब है दिखता है और सत्य दिखता है स्वप्न दिखते समय उठने पर तो मिथ्या निश्चय करते हैं स्वप्न समय मिथ्या कभी नहीं लगता है और उसमें भी वास्तव सत्य ही दिखता है केवल आप देखते नहीं आप जो सपना अकेले देखने पर भी उस समय लगता है अन्य लोग भी देखते हैं ऐसे किसी को किसी गृह को देखा ताकि तो पहले से देखता हूँ पहले भी देखा था जो असंभव है उस समय सत्य ही लगता है इसलिए दिखने पर सत्य ही था नहीं दिखता है किन्तु वास्तव नहीं श्रुति प्रबल प्रमाण है जब श्रुति स्पष्ट कहते एकम ए बाधित नाना तिथिन चन ब्रह्मेदम तो ये दिखने पर भी मरुमरिची का जैसे मिथ्या है ऐसे विचार बार बार करके प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि है कार्य कांड में आग्रह है अभिनिवेश है उसकी व्यावृत्य निवृत्ति करने के लिए दिखाते है आचार्य भगवान यहाँ क्या कहते हैं अभिनिवेश होने पर जब तक तो इसे हेतुकला अभिनिवेश है तब तक तो तो कार्य कांड भाव होगा हेतुफला अभिनव आग्रह समाप्त हो जाएगा तो कार्य कांड नहीं होगा जन्म आदि नहीं जब तक तो जन्मादि में अभिनिवेश है, तो जन्मादि को प्राप्त करेगा जन्मादि में अभिनिवेश नहीं तो जन्मादि को प्राप्त नहीं करेगा यह आग्रह त्याग करना चाहिए विचार बार बार करके प्रपंच मिथ्यात्व तो निश्चय करके स्वप्न दृष्टांत के द्वारा ये अभिनिवेश व्यावृत्ति निवृत्ति के लिए ही आगे कहते हैं तद तो अभिनिवेश भावाभाव हो अभिनिवेश भावे अभिनिवेश अभाव अभिनिवेश भावे तदुभव हेतुफल अभिनव अभिनवेश हेतुफलों की उत्पत्ति होगी अब अभिनवेशन नहीं तो हेतु फल नहीं होगा उद्भव नहीं होगा प्रकट नहीं होगा ये देखाते है ना हेतु यावत शीने यावत जब तक हेतु फल आवेश हेतुफल में अभिनिवेश आग्रह है दृढ़ रहता है तावत हेतुफल उद्भोग तब तो तक तो हेतुफल की उद्भव प्रकट होता है ऐसे कार्य का अनुभाव चलता रहेगा जन्म धर्माधर्म पुण्यता और जन्म ऐसे चलता रहेगा हेतु तो फलावे से क्षीण हेतु फलावेश आग्रह है वो तो अभिनवेश जो क्षीण हो जाता है नष्ट हो जाता है विचार बार बार करने से सूत्र प्रमाण तर्क स्वप्न दृष्टान्त उसको बार बार विचार करने पर ही अनादिकाल से जो अभिनिवेश आग्रह वो क्षीण होता है अभिनिवेश को त्याग करने के लिए बार बार प्रमाण के विचार बार बार करके प्रमाण के अधिन होने पर ही नष्ट होता है तर्क से विचार करना पड़ता है प्रमाण है ऐसे बार बार बहुत बार विचार करते करते ही हेतुफलावश्यक तो न होता है समाप्त हो जाएगा तो नास्ती हेतुफल तो उद्भव फिर हेतुफल तो धर्म आदर्म कार्य करण भावी संसार की उद्भव उत्पत्ति नहीं होती संसारिक तो की निवृत्ति हो जाती है इस हेतुफलावश्यक तो निवृत्ति करनी चाहिए करना चाहिए टीका में श्लोकाक्षराणी आकांक्षा प्रदर्शन पुरस्कर्म विनती आकांक्षा दिखा करके आकांक्षा प्रदर्शन पूर्वक श्लोक के अक्षर की विव्रनती व्याख्या करते हैं ये पुनर्लवे अभिनिविष्टा तेषा किम सो हेतु, जो हेतु में, फल में फल में हेतु धर्माधर्म फल है देहादिंगातर इसमें अभिनिविष्ट अभिनिवेश वाले आग्रह सत्य पुण्य पाप से सुख दुख मिलता है सदभता है शर्ण फिर पुण्यता पर कर्म करता है तो धर्माधर्म होता है ये सत्य है कार्य करने वाला सत्य है ऐसा अभिनिवेश जिनका आग्रह है उनको क्या होगा तैसा किम क्या क्या उनका फलम क्या अनिष्ट होगा यदि हे नहीं से विचार करते तो अनिष्ट क्या है तो उसका उत्तर देते उच्चते तो धर्माधर्माख्यत हेतु धर्माधर्म अहम कर्ता मम धर्माधर्म हो तत्फलम तो कालांतर क्वचित प्राणी निकाय जातो इस प्रकार अभिनत होता है <coughs> धर्म हेतु उसका मैं करता हूँ माम धर्माधर्म पुण्य पाप मेरा है उसका फल में कालांतर में भोग करूंगा किसी कारण में कहीं भी प्राणी निकाय की शरीर में जन्म ग्रहण करके जात होकर के भोग करूंगा ऐसा जब तक तो यावत हेतु फल आवेश हेतु फल में आग्रह है हेतुफलाग्रह हेतुफल में आग्रह अर्थात आत्म ने अध्यारोपण आत्मा में ऐसे जब में तथिर हो जाता है ताबत हेतु फल ऋद्व तब हेतु फल ऐसे जन्म धर्म अधर्म आदि प्राप्ति ये तब का संसार की उत्पत्ति होती है धर्मधर्म और सत्फल से अनुदन प्रभुति तब तो हेतुफल चलेगा अर्थात धर्मधर्म और फल कार्यक्रम संगात उसके जो प्रवाह चल रहा है नादिकार से उच्चेदन नहीं होगा निरंतर चलता ही रहेगा अनुच्छेदन प्रवृति निरंतर प्रवृत्ति ऐसे जन्म मरण को प्राप्त करेगा यदा पुनर्मंत्र औषधि ग्रह आवेश जैसे ग्रहावेश किसमें प्रविष्ट हुआ ग्रह तो मंत्र औषधि के सामर्थ्य से ग्रह नष्ट हो जाता ग्रह चल जाता है कोई तो भूत तो प्रविष्टता किस किता है मंत्र औषधि के सामर्थ्य से चल जाता है तो आवेश तो आवे आग्रह दुराग्रह आग्रह, आग्रह अभिनिवेश मिथ्या है अभिद्योद्भुत अविद्या से उद्भुत है सरते के वास्तव ज्ञान नीवन से ही देहाद्य संघात में अहम बुद्धि होने से धर्माधर्म में सत्य बुद्ध बुद्धि महमत्व बुद्धि अविद्या से उत्पन्न होता है अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या से जो कार्य बनेगा वो ज्ञान समष्ट हो जाएगा अद्वैता अद्वैतात्मन दर्शन से अविद्या से उद्भुत हेतु फलावेश अपनित हो जाएगा क्योंकि अविद्य के वास्तव में जब अपनी दूर हो जाएगा फला हेतु फलावेश नहीं रहेगा तथा तस्वीन तस्मिन क्षीणे क्षीण होने मतलब हेतु फलावेश आग्रह क्षीण हो गया समाप्त हो गया निवृत्त हो गया ना हेतु तो आगे हेतुफल उद्भव धर्माधर्म कार्यक्रम संघात जन्म मरणादि ये संसार अभिनिवेश प्रति नहीं होतुफलोदे किमती अभिनिवेश जब तो है तब तो हेतुफल का उद्भव होगा ये कहा गया धर्माधर्म कार्यक्रम संघाते बनेगा अभिनिवेश होने पर तो क्या होगा उससे क्या फिर अनिष्ट क्या होगा <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> यवदेतुश फलावेशः संसारस्तावदायतः फला संसारस्ताव क्षीण हेतु संसारम न प्रपद्य से क्षीण हेतु संसारम न प्रपद्य सेवदेतु संसारस्ताव क्षीण हेतु संसारम न प्रपद्य से जब तक तो हेतुफल का आवेश आग्रह है अभिनिवेश तो संसार आयत तब तो, तब तो तक तो संसार विस्तृत होता है संसार चलता रहता है नष्ट नहीं होता जन्म को प्राप्त करता ही संसार है खीण हेतुफल आवे थे हेतुफल आवेश आग्रह जो खीण हो जाता है ज्ञान से विचलित से स्री ज्ञान ही संसार में न प्राप्त होते संसार को प्राप्त नहीं करता जन्म मुक्त जरा दिया संसार को प्राप्त नहीं करता मुक्त हो है ठीक है अभिनिवेश निवृतिया तब अनुभव है कि अभिनिवेश निवृतिया खेती फल में जो अभिनिवेश आग्रह उसकी निवृत्ति हो जाने पर खेतीफल का उद्भव नहीं होगा तब अनुद्धव खेतीफल का उद्भव नहीं तो अभिनिवेश निवृत्ति हो जाए खेतीफल का अनुभव हो जाए तो फिर क्या होगा किम चार ऐसा संक्रांति कहते छीन हेतु फलावेश संसार न से छीन हो जाने पर निवृत्त तो हो जाने पर संसार को प्राप्त नहीं कर मुक्त हो जाता है आकांक्षा पूर्वक पूर्वाजी आकांक्षा शंका करके पूर्वाधिक की व्याख्या करते वाप यदा को दोष्योग ने कहा हेतुफल का उद्भव इसका अभिप्राय है <coughs> हेतुफल होगा संतार प्राप्त करेगा क्योंकि पद्धत से कहा गया हेतु फल उद्भव तो हेतु होने पर या दो से उसका उत्तर देते सम्यक दर्शन ने हेतु से आवे तो न निवर्तते अक्षिण है संचारक ताबत आए तो दीर्घ भव हेतुफलावेश निवृत्ति सम्यक दर्शन से है जब तक सम्यक दर्शन के द्वारा हेतुफलावेश निवृति नहीं होती तब तक संसार और खीण संसार खीण नहीं होता ऐसा तो आय तक तो आते दीर्घ ऐसा लंबा चलता है अनादिकाल से संसार चल रहा है ऐसा दीर्घ चलता ही रहेगा जब तक तो सम्यक दर्शन के द्वारा ये आग्रह नष्ट नहीं होता है यही है सम्यक दर्शन होने पर ही हे तो चलाव नष्ट होगा तो संसार की निवृत्ति होगी उत्तराधम आरोप दस में होता है हो जाता है, तो संसारण में प्रपद्य से संसार को प्राप्त नहीं करता संसार प्राप्ति का कारण ही हेतु फलावेश वो अज्ञान के कारण होता है ज्ञान से नष्ट हो गया तो यह कारणभा की प्राप्त नहीं करता है कुछ कुतो चो व्यवहार तक अभी है, आप सिद्धांत शंका करते आत्मतत्वकूटस्थ अतीय आत्मतत्वता से जन्मनाश जन्मनाश व्यवहार क्यों होता है कहां से? जन्मनाश का व्यवहार क्यों हो? क्यों होता है? सब संस्थाओं से उत्तर तो देते हैं। समृत्या जायते सर्व शाश्वत ना वही समृत्या जायते सर्वं शाश्वतं सद्वेन सर्वं मुच्छेदस्तेन नईस्तेन नास्ति सर्व समृतिया जायते सर्वं सर्वं सर्वं सर्वं नास्ति नास्ति जायते जायते अविद्या अभी अविद्या को होने से शास्वत तो नाश्ते हैं भाई कुछ भी शास्वत निकले नहीं आत्म तत्व को छोड़कर तो बाकी जो दिखते हैं जन्मना कर कोई नहीं शाश्वत निकले वास्तव तो है सर्वम सद्भाव है न सब जो दिखता है सद्भावेन है सद न सब नब अजन आत्म तत्व है जितने सब दिखते हैं जैसे सुवर्ण का कार्य जी जितने दिखते है सब सुवर्ण ही सुवर्ण है सब सुवर्ण स्वर्ण सुवर्ण सब अनुगत है नाम रूप कल्पित है वास्तव तो वह नहीं है इसी प्रकार जितने सब दिखते सब अस्थि अस्थि सदरूप से दिखते सदरूप में सब अजन्ना तत्व है जन्म उत्पत्ति आदि रही के नहीं। तेन इसे को नहीं, इसकी नहीं नहीं तो अजन् है कि सदरूपे में तेना उदम नाशति वही इससे उच्छेद वास्तव को उच्छेद भी नहीं होगा किसी का नाश उत्पत्ति नहीं तो नाश भी नहीं होगा अविद्या सर्वस्य अविद्या नित्यम सती अविद्याम नव सर्विद्या सचिव जितने पदार्थ दिखते हैं तो अविद्या से उत्पन्न होते हैं अविद्या से अविद्यापत्ति से वास्तव नहीं है अज्ञान से के केवल दिखता है अविद्याष अविद्यावस्था में जो प्रतीक होती है नित्यवनाम नव कोई वस्तु नहीं है शाश्वत तेनालीस्त कोई सर्वं सर्व नहीं पूट कल्पनां बिना कल्पना कल्पना जन्म तो जमकूटस्थमा सर्वजन्थम कूटबत्कार हेतुलादे हेतुफलादे नशा कि सद्भावन ही अजम कर उच्छेद नीतिेद भी वास्तव नहीं है अनुति वास्तव नहीं है पूर्वापर विरोधम आशंकते अभी पूर्वापर का विरोध श्या करते हैं पूर्वापर विरोधि की शख्स भाष्य नहीं अजाद आत्मनो अन्य ना अजन्म आत्म है अन्य है ही नहीं कथम हेतु भी न सूचित आप कहते अजन्म आत्म से अन्य कुछ है ही नहीं अभी कहते हैं हेतुफल का आग्रह जब तो है तब तक संसार रहेगा जब तो हेतुफल है तब तक संसार रहेगा संसार का है उत्पत्ति विनाश और पर आग्रह समाप्त हो गया तो संसार नहीं रहेगा नष्ट हो जाएगा तो हेतुफल की उत्पत्ति और विनाश संसार की उत्पत्ति और विनाश किस तरीके से कहते हो और जन्ना आत्मस अन्य है ही नहीं तो हेतुफल है, है तो संसार है हेतुफल नहीं तो संसार नहीं तो हेतुफल जब तक है तब तक संसार है संसार की उत्पत्ति हेतुफल का नाअ हो जाएगा तो संसार का विनाश हो जाएगा तो उत्पत्ति नाश व्यवहार कैसे होता है ये क्षमता उत्पत्ति उत्पत्तिनाच्य उच्यता कि विराम चाहपत्तिविखा नाव आत्मन जन्म विना आत्मा का जन्म नहीं विनाश नहीं तुटस्था कूटस्थ निर्विकार नो अन्न तौ युक्त आत्मा का जन्म नहीं नहीं तो आत्म से भिन्न का जन्म ना तो पूर्विगत नियो तीय आत्मा अद्वित उससे भी न कोई ही नहीं फिर किसका जन्म नाश आत्मा कुटस्थ जन्मनाश नहीं अजन्मा है उसे वो कोई ही नहीं फिर किसने जन्मनाश तथा तो हेतु आदि बंध से जन्म नाश हो न कया वक्तव्य हो तर्थ तो हेतु आदि से फल और बंथ ये संसार का जन्म न कया वक्तव्य ऐसे सिद्धांत अद्वित विधांत जन्मनाश हेतुफलादी की उत्पत्तिनाश नहीं करना चाहिए उच्चमा समाधाने मन सामानम अर्थय से अभी कहते करके मन सामान करो ऐसा सिद्धांत पूर्वा का पूर्वाभाग अक्षरा कथित पूर्वभागे के अक्षरा पहले कहते समृत्तिया जायते पहले समृद्धि का संवरण समृति समृत्ति संवरण अविद्या विषय समृद्धि अविद्यास समृद्धि व्यवहार संवर्ण समृद्धि समृद्धि का अविद्या है अविद्या अविद्यास लौकिक व्यवहारे समृद्धि क्षेत्र तया समृद्धिया समृद्धिया जैसे अविद्या वास्तव में अविद्या विषय शाश्वत नितना अविद्यास में हेयी नहीं नित्य अविद्यालय अविद्याण संस्कार, संस्कार एक रहता है इसे कहा गया वस्तु तो नित्य नहीं है तो उत्पत्ति विनाश लक्षण संस्कार चलता है इसे कहा गया द्वितीय अक्षरा आह श्लोक के द्वितिया के शब्दार्थ कहते परमा सद्भावन तो अजन सर्व यहा जितने सब आत्मा ही है परमार्थ सद्भावना परमा सद्रूपेण सब तो अजन्मात्म तत्व तो सही सब कुछ तो कुछ नहीं अतो जातियादि अभावेद तेनाली जन्मादि नहीं तो उच्छेद भी नहीं है निवृति नहीं है कस्य हेतुकलादे हेतुकला संसार किसकी निवृत्ति भी नहीं टीका <hablando> <laughs> जातियादि अभाव जन्मादि जन्मादिव जातियादि का अभाव क्या जन्मादि भिख्रिया का, का अभाव है उद अभाव कते थे उच्छेद क्यों नहीं क्योंकि जन्मादि उत्पत्ति ही नहीं तो उच्छेद कैसे होगा विक्रिया नहीं तो उच्छेद ही नहीं होगा तेनाली कस्य च हेतु फला किसी की उत्पत्ति आदि उच्छेद नहीं होगा पहले कह दिया अतु जातीदक तेन नास्ते किसी किसका उच्छेद नहीं होता है यथा अनुभवन सामने सर्प देखता है अज्ञान और विवेकी कहता है सर्प का अभाव देखता है अनुभव करता है वह विवेकी नास्ती भुजंगो रजता क्या कहता है दूसरे को सर्प है ही नहीं रज कथम पृथ्वे विवेकी करते हो ये भ्रांति भ्रतम अभिदाती विवेकी भ्रांत को कहता है भ्रांतस्त स्वकीपरा भुजंगम परिकल्प्य भीतसन पलायती और भ्रांत भय करता है देखता है अपने अपराध अपने भ्रांति रूप अज्ञान रूप अपराध से भुजंगम भुजंगम परिकल्य सर्प कल्पना करके भीतन डर करके ढक जाता है पलायते न तो तत्व विवेकिनों वचन मूढ़ दृष्टि विरुद्ध थे मूढ़ दृष्टि से विवेकी का वचन विरुद्ध ऐसा नहीं वो अज्ञान अवस्था में सर्प दिखता है जब विवेक ज्ञान हो जाएगा वो दिखता है वास्तव उसको तो नहीं नाच नहीं है तथा परमार्थ कूटस्थ आत्मदर्शन परमार्थ कूटस्थ आत्मदर्शन ज्ञान दिशे व्यावहारिक जन्मादिवचन है न व्यावहारिक जन्मादिवचन के साथ कोई विरुद्ध नहीं जिस प्रकार भ्रांति दृष्टि मूढ़ दृष्टि से सर्प है वो कहता सर्प सर्प अविवेक कहता सर्प हीन उसके साथ कोई विरोध नहीं अज्ञान की दृष्टि से ही जैसे सर्प व्यवहार होता है पारमार्थिक विवेक दृष्टि सर्पभाव के द्वारा के साथ उसका कोई विरोध ठीक इस प्रकार परमार्थ कुत आत्मदर्शन पारमार्थिक है व्यावहारिक जन्मादिशन के साथ उसका कोई विरोध जन्मादि जो व्यवहार किया जाता है वो वास्तव नहीं व्यावहारिक है उसके साथ पारमार्थिक आत्मदर्शन का विवेदन ही यही शंका पूर्व देखी जीते यदि एक जी आत्मतत्व है तो हेतु फल संसार की उत्पत्ति उच्छेद नाश कैसे कहते हो तो एक व्यवहार होता है पारमार्थी का नहीं जैसे पारमार्थी का सर्प नहीं होने पर भी भ्रांत व्यवहार करता है सर्प कहता है ठीक है इसी प्रकार भ्रांति वचन भ्रांति दिशा व्यवहार पारमार्थी का नहीं ओ... भद्र कर्ण देवा भद्र पश्येना क्षे स्वामशस्तुशे मे वही यदा स्वस्ति न इंद्रो वृदसवा स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति न साक्षले दृष्टि नो बृहस्पति दधा ओम शांति शांति शांति